श्री श्रीरामकृष्णकमृत द्वितय परेद आर्जव तथा लाभः सेवा तथा संसार ईश्वरलाभ ईश्वरसे संसारसेवा कीर्तनातेभु सभक्त किंचितित्पस्त अस्वसरेरंजन समे भूमिष्ठ सण करतव तं प्रेक्ष्य दंडा अभवत आनंदतलोचन सस्मित वदन सन् सहसा अवदत्गत मास्टर्मोदय प्रति पश्य अलक अत्यम ऋजुस्वभा आर्जव पूर्वजन्म भूरी तपस्याम न कापट्यं तपस्या सकल सत्वे चातुर्यमेत सकलसलाभो न पश्यसी यगवान्वतीर्ण त्रवाज कियान दशरथ किजुस्वभा नंद श्रीकृष्ण पिता कियान ऋजुस्वभा लोका वदती अह कीद योष इव भक्ता ऋजुस्वभा प्रभु किंगति यद्वान्न अवतीर्ण जाता है श्रीरामकृष्ण निरंजन प्रति पश्य तव वक् आवर्ण पतितं पति आभा कर्म क्रिय पतिगणना कर् अनेक कार्यम अस्वित संसारिणों जना यृत्तिवर्त अ वृत्ति क्रीय से पर कि विशेष अस्त माता कृते वृत्ति स्वीकृता माता गुरुजनो ब्रह्मयी स्वरूप यदि पुत्र पुत्रकल वृत्ति तदा अकष्य अवदेश्य धि धि सतसो धि सतसो धिमिलिक प्रति पश्य वराक अयजुमती पर कि भाषते एक तदिने उ आयासती परम नाया निरजन प्रति अतो राखाड़ उत्तम या अड़ियाद आगत अभी कथम न साक्षात्तवा असी निरंजन अहम दिन मत आदम आगतवा श्रीरामकृष्ण निरंजन प्रति अय प्रधानशिश साक्षाकर्त ग अहम प्रेशित महोदय प्रति अभी थै तनेबूराम मसमीपे प्रेशिता तृतीय परछेद श्री राधा राधाकृष्ण तथा गोपी प्रेम श्री प्रभु पश्चिमी प्रकोष्ठे द्वाभ्या चतुर्भ वा भक्त सह आलापन तत्को उत्पीठिकांद कतिचन संघत्य स्थाता श्री प्रभु उत्पीठिकाया दसमासीन अस्त श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति अहो गोपीना दृष्ट दृष्टमला पूर्णतः प्रेमोन्मत्ता श्रीमती एकतावान्रहानलो यदतिशयन शुष्यते स्म नीर छरद बाष्पीय डयेते स्म क्वचि क्वचि तद्भा अनेूयते अन स्म विपणन स्थनीए सरोवरे हम अवतीर्णे केना न अभूयते मटर्मह आम महोदय श्रीगौरांगाद जात वन प्रेक्ष वृंदावन मनुते स्म समुद्रम दृष्टि यमुना श्री श्रीरामकृष्ण अहो तत्प्रेम यदि एक बिंदु कियान भव किग दृषी प्रीति न कव पूर्णनुराग उदनुराग अयम प्रेमोन्मादस्ीति आधेय तदर्थ व्याकुन भाव्यस्वर्मनी नाम साकारे एव विश्वासम आधे अथवा निराकारे विश्वास भगवान भगवान्नुष् सन अवतरती वचसी विश्वास आधे नवा आधे तस्रागत एव सित तदा सीदृश्व स्वयम ज्ञापय यदि उन्मादन भाव्य सांसारिक वस्तु सवल कथम उन्मत् भविष्य यदि तदा नाव्य उन्मादो भव. परच्छेदः, चतु परेद महिमादिभक्स हरिकथा प्रसंगतः, श्री प्रभु सभागृं पुनः प्रत्याग तसन समीपे एक उपधान दत्त श्री प्रभु उपवेशन संत्रच्चार्य उपधानस्पर्शम अकोत् विषाणोजना एक उद्यान गतायात कथा एक उपयोग कुरद मे श्री प्रभु तम मंत्रुच्चार्य उपानशु महोदयादय सन्निध उपा वेला अधिका जाता। इदानिम अदानमी भोजनादी सोजनम न जात श्री प्रभु बालाक स्वभा वद इदानिम अपी तो न दीयते नरेन्द्र क्वन भक्त श्री प्रभु प्रति सहां महाशय रामोदय अक्ष सधीक्षते समेशा हाष्यम श्रीरामकृष्ण हा, हसन राध्यक्ष तेन तो सिद्धं कशन भक्त आम महाशय राम महोदयो यत्र तत्र एव मेव रामोद्यक्ष त्रेमेंवेशा हाष्यम श्रीरामकृष्ण भक्ता क्वोसरेन्द्र से उत्तमस्वभा अतिस्पष्ट वक्ता कस्मा सन् भाषते अभी चश्य अत्यथ मुहस्ता कोपी सहाय्याप उपैति चेत रिक्तस्तों न प्रत्यार्तर्मोद प्रति भगवान दास भगवान्समीप गृहल लुलोके मटर्मोदय भगवान भगवान्दस अत्य वृद्ध जातः रात्रो साक्षात्कार अभूत कंठोपरी शयान आसी प्रसाद आनीय कशन प्राशयुं प्रवृत्त उच्चरुक्त चेहतमर्हतिम श्रुवा वक्त आरेभे युष्माकन का चिंता तस्े नाम ब्रह्मोपास्थ महोदय प्रति भाका दक्षिणेशर न गतवा अयम मक्षिणेशरे भगवे पृछति स्म किंच अवदये किचि जाता एक उत्वाथों हसी प्रवृत्त श्री प्रभु उभयो आलापण्वी मटर्मोद प्रति सस्ने दृक् वदी किथम न गाँव ब्रूहि भोस्टर्मोदय किमें स्पष्ट वक्त न शक अस्मिन महिमा अस्वसरे महिमाचरण सगत महिमाचरण काशीपूर निवासीभु सातिशयाँ श्रद्धा भक्ति कुरुते दक्षिणेशरम चर्वदा ग्राह्मणतनय कंचित पैतृकसपत्ति अस्त निरपेक्षत कसाजी तीक शास्त्रोचना भगवचित किंचित पांडिम अस्कान आंग्ल संस्कृतग्रंथा अधीतवा श्रीरामकृष्ण सहास महिमाचरण प्रति अहो अत साताद स्था लघुनावादी आगं प्रभव अयम अस्त साक्षात्म महापूत हा। सा पर तम अस्त अयम आषाढ़ो मस साम महिमाचर चरनेन सह बहु श्री राम महिमा महिमाचरण प्रति अस्त लोकाना प्रासन एक तस्व किसु सर्व जीवेशु सर्वजीवेश सह अग्निपेण विराजतेसन नाम तस्में आहूति सपण पर असद जनानाम प्राशनम न करनीय जना ये व्यभिचारादी महापातक अत्य विषयासक्ता जना ते यत्र युविश्य भुंजते तथा स्थान से सतहरिता मृत्ति अपवित शिवोडस्थने एक गणभोजन आयोजित तेसुने दुर्जना अहम अवदम पश्य हृदय अमु यदि सयस तदा सद्यह ते सद्यृहत प्रतिष्ठे महिमा महिमाचरण प्रति अस्तु मया अस्त मैं श्रुत पूर्व जानिता इदानिम् मन व्यय वृद्धि जाता समेशाम हाष्यम